ना हाँ नव मंत्र में ये जो था तो भाष्य में जो विष्णु प्राण का श्लोक था अविद्या कर्म शक्ति विषय अविद्या कर्म का नाम है और यह तीसरी शक्ति मानी जाती है अविद्या किसका नाम है कर्म का तो यहाँ एक टिप्पणी बताया था विष्णु शक्ति पराप्रयोग छेक है था था, था था, तो यहाँ पर ऐसा समझना समाप्त करो विष्णु की शक्ति पर कही गई है तो यहाँ विष्णु की शक्ति से लेना मुक्त चेत मुक्त आत्मा क्या लेना या मुख्य चेतन ले लो विष्णु की शक्ति से विष्णु ऐसा समझना मुक्त चेतन क्या मुक्त चेतन विष्णु की परासक्ति मुक्त चेतन को अपनी तरफ से जोड़ो लगाने के लिए ठीक है क्या मुक्त चेतन, -चेतन विष्णु की पराशक्ति कही गई है आया क्षेत्र व्याख्या और क्षेत्र यहाँ पर बद्ध चेतन क्षेत्र में रहने वाला है ना नद्ध चेतन अपरा तथा है ना कि उसी प्रकार बद्ध चेतन क्षेत्र से क्या लेंगे बद्ध चेतन नाम वाली अपराशक्ति बद्ध चेतन नाम वाली है अपराशक्ति अपराशक्ति है देखिये हाँ और अभिज्ञा जो है कर्म का नाम है या तीसरी शक्ति मानी जाती है तो पहली शक्ति कौन हो गई पराशक्ति बुद्ध चेतन बुद्ध चेतन की पराशक्ति है और बद्ध चेतन क्या है उनकी अपरापरा ऐसा न शक्ति शब्द का प्रयोग है ना चेतन तो के लिए अभिज्ञा के लिए है ना ऐसा शक्ति शब्द का प्रयोग भी बहुत वस्तुओं के लिए होता है जैसे माया शब्द का प्रयोग बहुत वस्तुओं के लिए होता है है ना संसार को भी माया कहते हैं क्योंकि तो ये विविध विचित्र है ना अवैध लेकिन अंतर वेदांत में क्या करते हैं ये ये अचेतन प्रकृति इसको माया कहते हैं अविद्या कहते है साथ में स्त्री बोल देते तो दंडी स्वामी कोचन करते हैं दो मेहते हैं ब्रह्म और माया राम ब्रह्म है सीता माया है नारायण ब्रह्म है लक्ष्मी माया है कृष्ण ब्रह्म है राधा माया इस देते हैं और ये माया जो है न ये प्रकृति का उसका अभेक कर देते हैं है है। बिना से भी है। और ये जो तो जड़ है संकल्प सिद्धांत में सबको माया बसुमति माया मतलब उनसे क्या है उनकी संकल्प शक्ति उनके संकल्प से ही तो ये सब क्या ये माया बस्तर सुरानी तो माया के मतलब उनके संकल्प के बदले है, है ना ब्रह्मा आदि जो है उनके संकल्प से ही तो काम करते हैं उनके संकल्प के बिना कुछ नहीं कर सकते है संकल्प और गीता में क्या है तो माया यहाँ भी माया का संकल्प है यह माया संकल्प भगवान सत्य संकल्प है सत्य दूर। संकल्प है। से हैं आगे देखेंगे एकादश मंत्र चलना है क्या आपने को अच्छा दसम चलना है इसमें उतरने का पहले दिन में आएंगे इसमें नवो मंत्र में कहा गया था कि जो कर्मानुष्ठान करते हैं वे गहन अज्ञान में करते हैं, या गहन अज्ञान जो केवल कर्म अनुष्ठान करते हैं मतलब ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त नहीं होते हैं ब्रह्म विद्या करते ब्रह्म ज्ञान या तो ब्रह्मो का स्थान जो ब्रह्म विद्या में प्रवृत्त नहीं होते हैं केवल कर्मानुष्ठान करते हैं गहन अज्ञान को अच्छा और जो केवल विद्या में रख है केवल विद्या के अनुष्ठान में लगे हैं वे तो उनसे भी अधिक अज्ञान को प्राप्त करते हैं वो सोचते हैं कि कर्म नहीं करेंगे केवल कर्म विद्या में लग करके उसको निष्पन्न कर लेंगे लेकिन निष्पन्न हो कर्म को सुनने से वो तो निष्पन्न हो नहीं जाएगी तो क्या तो है कि कर्म छोड़ने का पाप और लगेगा और जो निष्पन्न होगा नहीं तो और अधिक अज्ञान में प्रवेश करते अधिक हैं अज्ञान को प्राप्त करते हैं तो केवल कर्मोक्त का साधन हुआ केवल ब्रह्म विद्या मोक्ष की साधन हो तो आगे देखेंगे औतरणिका है ना दसवीं मंत्र की कर रही मोक्ष साधन करोक्ष साधन तो मोक्ष का साधन क्या है केवल सब मोक्ष का साधन नहीं हो सका केवल विद्या मोक्ष की साधन नहीं हो सकी तो मोक्ष का साधन क्या है इत आह इस पर कहते हैं मंत्र देखेंगे दसव मंत्र अन्य दे इति इति ये ये अच्छा देखिए एव आहु विदया अत एव आहु विदया अद आहु अतिश्रु धीरा ये तो का साधन क्या है उसको बताते हैं देखना अविद्य अन्य अविद्य अन्यहुति सुसू ये नक्षरे ये नद जो वाक्य में देखो वाक्य पहला क्या है विद्या एवं आहु आहू क्रिया है क्रिया है तो इसके कर्ता का अध्यान करना पड़ेगा कर्ता क्रिया नहीं हो सकती है कर्ता क्या है तो उपनिषद को करता कह सकते उपनिषद, उपनिष्दे विद्या अन्य विद्या से अन्य ही अन्य उपनिषद विद्या से भिन्न ही मोक्ष का साधन कहती है उपनिष्दे विद्या से भिन्न ही मोक्ष का साधन कहती है मोक्ष का साधन क्या है किससे हाँ कैसे लगाना उपनिषद उपनिषद मोक्ष के साधन को विद्या से भिन्न ही रहती है या उपनिषद उपनिषद को कर्ता बना लो आचार्य को भी कर्ता बना सकते है आचार्य विद्या से भिन्न ही मोक्ष का साधन कहते हैं विद्या मतलब क्या है केवल ब्रह्म विद्या केवल आय का प्रथम था ना पहले केवल ब्रह्म विद्या से भिन्न मोक्ष का साधन कहते हैं और अविद्या अन्यदा हूँ और अविद्या से भी भिन्न कहती है अविद्या का क्या कर्म कर्म ध्यान देना विद्या कामो विद्या है ना अब ना विद्या अविद्या समास होता है ना ना विद्या अविद्या तो नई तत्पुरुष समास होगा तो अविद्या का विद्या से भिन्न विद्या से विद्या से भिन्न क्या होता है इस तरह से अविद्या से खिदे मोक्ष सा तथा अविद्या अन्य अविद्या से भिन्न मोक्ष के साधन को कहती है अविद्या से भिन्न मोक्ष के साधन को कहते हैं इसी ही करते ही कि ज्ञानी आचार्य क्या है? ऐसे ज्ञानी आचार्यों के वचन को जो अध्ययन करके कर लगा लेना ऐसे ज्ञानी आचार्यों के वचन को हमने सुना है ऐसे ही कर्म ज्ञानी नाम आचार्याणाम ऐसे ज्ञानी आचार्यों के वचनों को हमने सुना अरे। अरे। है कौन ज्ञानी आचार्य जाते हैं यह कर्थ है जिन्होंने जिन आचार्यों ने न करके असमान हम सबको जिन आचार्यों ने हम सबको कि जिन आचार्यों ने ना कर हम सबको है मोक्ष के साधन का और उपदेश किया था लग जाएगा विद्या अन्यू उपनिष्दे उपनिष्दे मोक्ष के साधन को विद्या से गिननी कहती है अविद्या अन्य राहू और अविद्या से और विद्या से भी मोक्ष का साधन कैसे है किसी ऐसा हमने ज्ञानी आचार्यों के वचनों को सुना है जिन्होंने हम सबको तथा मोक्ष के साधन का सा, उपरेक्स किया था उपरेक्स किया था लग्या विलिप्त कर विद्या में तुखिया विभक्ति है न थोड़ा ध्यान देना जैसे की भिन्न कहते हैं ना घट से पट भिन्न है जैसे दंड से घट भिन्न है दंडात घटा भिन्न क्या कहेंगे दंड से घटे दंड एक वस्तु है भिन्न है। ठीक है अब ध्यान देना आपे कि दंड से घट आपको इसको इसको कहने के लिए तृतीया लग सकती है पंचमी तो लगती है हो सकती है क्या दंड से घट भिन्न यदि कहा जाए ना तो भिन्न होने में दंड कारण हो जाएगा तो दंड के द्वारा भिन्न होता है क्या भिन्न तो होता है बस बोलिए है? है ना तो दंड से गढ़ इसको संस्कृत में किन शब्दों में कहेंगे तो कहेंगे? दंडाथ गिन्ना दंडे ये होगा? के द्वारा होगा।, आ, नहीं। नहीं। नहीं होगा दंड के द्वारा भिन्न तो वही स्पता है जैसे की देवदत्ता यज्ञ दत्ता भिन्न देवदत्ता देवदत्त से भिन्न देवदत्त के द्वारा ऐसा तो नहीं है ना ऐसा तो अब समझो तो यहाँ पर कहते हैं कि जो विद्या है ना hmm. तो विद्या से थी तो यहाँ पर व्यक्ति कौन होनी कौन सी होनी चाहिए वो पंचमी होनी चाहिए पता किस लेकिन यहाँ पर पंचमी के अर्थ में ही तृतीय आई है पंचमी के अर्थ में ही तृतीय है तृतीय और कहेगी किसको पंचमी के अर्थ को कहेगी तो ऐसा वैदिक प्रयोगों में ऐसा देखा जाता है लौकिक लौकिक प्रयोगों में हम लोग ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते है ना लोपी आता है ना व्याण में तो वैद्य के प्रयोगों में ऐसा होता है अभी यहाँ पर देखेंगे पंचमी अर्थे तृतीया तृतीया पंचमी के अर्थ में तृतीया है कहाँ पर बोलो और अवितया दोनों जगह है ना यहाँ पंचमी के अर्थ में तृतीया है व्यक्त अनुशासनाथ है ना इसका अर्थ कि की विभक्ति का मतलब से क्या कहेंगे हाँ या तो इसका समझना भिन्न यहाँ पर भिन्न प्रत्यय के उपदेश से या भिन्न प्रत्यय का विधान से भिन्न प्रत्यय के विधान पश्चिमी के अर्थ में तृतीय प्रत्यय आ गया ना की भिन्न प्रत्यय के विधान से पंचमी या भिन्न तृतीया होता है क्यों पंचमी के अर्थ में तृतीया अन्य शब्द क्योंकि तृतीया विभक्ति के मान यदि पंचमी के अर्थ में तृतीया न माने तो अन्य शब्द का अन्वय हो पाएगा तृतीयांत का तृतीयांत का अन्वय नहीं हो पाएगा इसके साथ अन्य के साथ अन्य भी यहाँ पर वृत्तीय अनुशासन से पंचमी के अर्थ में तृतीया है क्योंकि अन्य शब्द का अन्वय नहीं होता है अन्य शब्द का अन्वय नहीं होता है अन्य शब्द का अन्वय किसके साथ अन्य शब्द के साथ। अन्यथ एवं अन्य के साथ अन्वय हो पाएगा नहीं। कब नहीं हो पाएगा? यदि यहाँ पर पंचमी के तृतीया तृतीया न माने तो यहाँ अन्वय नहीं होगा तृतीया अपने अर्थ को कहेगी तो होगा जब पंचमी के होता है लगा? तो अन्य शब्द का अन्वय नहीं होता है ये दसम मंत्र चल रहा है ना थोड़ा ग्यारह आप तेरवा मंत्र देखेंगे तेरवाहू संभव हाँ तो देखना अन्य देवाहू संभवात, जैसे यहाँ पर अन्य देवाहुंदे वैसे अन्य देवाहू संभव मोक्ष का साधन संभव से अन्य है। कौन सी भी साई याद जैसे उसको संभव से भिन्न है मोक्ष का साधन तो उसको भी देखने से क्या लगता है कि पश्चिमी अन्य क्या देवाहू संभवाद और अन्य देव ऐसे प्रयोग के साथ समानता होने से वाण मतलब आगे जाने जाने। आगे कहे जाने वाले वचन के साथ समानता होने से साधु क्या है समानता वहाँ पंचनी है तो यहाँ की सत्य में आपको माननी पड़ेगी पंचमी की यत में ना तो ये ध्यान देना के अन्य सत्य अन्य अन्य शब्द अनुयात लगाया है अच्छा अच्छा ठीक है दी है, अन्य शब्द किया है ना अन्य शब्द के साथ अन्य होने से सुनो पंचमी के अर्थ में जब तृतीया मानते हैं ना तो ऐसा है ना, पंचमी के अर्थ में तृतीया क्यों करते हैं क्योंकि तृतीया करते पंचमी के अर्थ में तृतीया करने पर अन्य शब्द अन्दय होता है क्या होगा पंचमी के अर्थ में तृतीया करने से अन्य शब्द का होगा और पंचमी के अर्थ में तृतीया की जाए तृतीय की जाए तो अन्य शब्द का पंचमी के तृतिया क्यों मानी गयी क्यूँकी पंचमी के अर्थ में तृतीया करने आरोप अन्य शब्द का अन्वय होता है इतना समझ जाओ और यदि कहें की पंचमी के अर्थ में तृतीया न माने तृतीया के अर्थ में तृतीया माने तो अन्य शब्द का अन्वय नहीं होगा तो टिप्पणी वाला ले लेना ठीक है हाँ चाहे ना अच्छा अच्छा मतलब और है ना वक्षमाण इससे आगे कहे जाने वाले प्रयोग के साथ समानता हो है ना समानता होने से ही पंचमी तृतीया माननी पड़ेगी तो ध्यान देना उस से पंचमी में तृतीया है इसमें दो कारण हैं जो हेतु होता है ना कारण उसका पंचमी किया जाता है पहला क्या है अन्य सब्जात और दूसरा अन्य देवाहू संभवात वक्ष माण स्वरुप्यात तक है उसका रूपया च्या चाह को कहा जोड़ेंगे चाह अन्यवा दो दो हितुओं को जोड़ने के लिए बीच में ठीक है लगाइए अब इसका मतलब क्या है कि कि मतलब के, मतलब केवल या विद्या केवल विद्या मोक्ष के साधन को केवल विद्या से भिन्न कहती हैं है? और केवल कर्म से भिन्न कहती है केवल कर्मण है केवल कर्मण अन्य मोक्ष सा केवल कर्म से अन्य क्या है केवल कर्म से भिन्न मोक्ष का साधन है से कहा जा रहा है, है वाक्य में बोलो मंत्री विद्या ठीक है और देखना मन भाष्य में कर्म निरपेक्ष विद्या काम निरपेक्ष विद्या का कर्म निरपेक्ष विद्या कर्म निरपेक्ष विद्या से कर्म निरपेक्ष विद्या समझते है कर्म की अपेक्षा न करने वाली विद्या मतलब केवल विद्या केवल ब्रह्म विद्या है ना? कर्म निरपेक्ष विद्या का क्या केवल क्या कर्म निरपेक्ष विद्या और के और कर्म निरपेक्ष विद्या से अन्य भिन्न मोक्ष का साधन है इति उत्तम अधिकार है यह कथन होता है यह कथन होता है तो, मंत्र के द्वारा होता है न्यान देना कर्म निरपेक्ष विद्या पंचमी है ना कर्म निरपेक्ष विद्या ऐसी भिन्न मोक्ष का साधन है ये मंत्र में अब ये आहु आया है ना वाक्य में आहु क्रिया का कर्ता है बताते हैं पूर्वाचार क्या कौन है पूर्वाचार है पूर्वाचार्य मोक्ष के साधन को केवल विद्या सेन्न कहते हैं और केवल कहते हैं और देखना पूर्वाचार्य इसी शेषा ये शेष है शेष को जोड़ करके वाक्य पूरा करना ठीक है करता से है आहु क्रिया का करता पूर्वाचार्य जो करना आहु क्रिया प्रथमा को पूर्वाचार्य भी प्रथमा को चलिए अब कहते हैं औचित्या कहते हैं औचित्य होने से उचित है ना अथवा औचित्य होने से उपनिषद पर है ना तो यहाँ पे प्रथमा भूख क्या बनेगा उपता होने के कारण विधर्म नहीं रहा अथवा मतलब अथवा उपनिषद यहाँ पे करता है तो कौन कहे की उपनिषद लगाते हैं ठीक है उपनिषद कहते हैं और एक ना और जो ये दूसरी पंक्ति का क्या था नाम सूत्र ऐसा ज्ञानी आचार्यों के वचनों को हमने सुना है।, है ये करते जिन पूर्व आचार्यों ने जिन नुदु। नुदु। आ, जिन आचार्यों ने हम सबको उसके का, का उद्देश्य किया पाटले भारत में पूर्व पूर्व संप्रदाय सिद्ध है की पूर्व पूर्व आचार्यों की परंपरा से सिद्ध सिद्ध कराप्त है आचार्यों की परंपरा से प्राप्त हम लोगों को हम लोगों को आचार्यों की परंपरा से प्राप्त यह अर्थ है यह कौन सा अर्थ है कि वो विद्या का केवल विद्या का साधन है और केवल कर्म से अन्य मोक्ष का साधन है ये अर्थ किस से प्राप्त हुआपुर आचार्यों की पूर्व पूर आचार्यों के संप्रदाय से प्राप्त संप्रदाय का परम्परा पूर्व पूर आचार्यों के संप्रदाय से प्राप्त या पूर्व पूर आचार्यों की परंपरा से प्राप्त में हम लोगों को हमारा हमारा यह अर्थ हम लोगों का यह अर्थ पूर्व पूर पूर आचार्यों की परंपरा से प्राप्त है पूर्व आचार्यों की परम्परा ऐसी परम्परा से प्राप्त है आपको कैसे मालूम हुआ कैसे नाम ये नखीरे इस पक्ति ऐसी मालूम हुआ इस पटन ऐसी मालूम हुआ लग गया ये ये ये विद्वान विद्वान आचार्यों के को हमने सुना है, है ना आचार्य कौन? ये, ये पूर्वाचार्य न करते हम लोगों को हैं? जी। जिन पूर्वाचार्यों ने हम लोगों को जा करके सीधे प्रसन्न करना अपराध है समझी समझे ब्रह्म विद्या के सबसे गोपनीय विद्या है तो वैसा उम्मीदों में पढ़ेंगे तो आएगा कि राज्य दे दो धन दे दो सब कुछ दे दो तीनों लोगों का चाहे साम्राज्य दे दो पर ब्रह्म विद्या नहीं देनी चाहिए तो सबसे दे दे दे तो है तो संसार बंधन से मुक्त करने वाली है ना तो बहुत है इसलिए ब्रह्म विद्या का क्या कोई भी अध्यात्म का प्रश्न साधना संबंधी प्रश्न सीधे नहीं करना चाहिए ब्रह्म विद्या के बारे में तो और अच्छी बात है तो कैसे करना चाहिए गीता में क्या है है ना से ना, ना और सेवया प्रणाम करके प्रश्न करके सेवा करके यही कैसा ना प्रणिपातेन परिक्रश्न सेवया सेवा को बाद में लगाया ना भुझा भुझा लगा लेकिन ध्यान देना ये नियम है पाठक्रमां बलियान भी कहते उसमें वैदिक कर्मों के प्रकरण में ऐसा आता है अग्निहोत्र जो होती यवागुण बचती क्या अग्निहोत्र जो होती यवागुण यवागु लक्ष अग्निहोत्री होतीगोन पचत ऐसा वाक्य है यदि अग्नि अग्निम पहले कर लिया और बाद में वाके क्या या यवागोन पचत फिर यु पास किया तो कोई उपयोग का कुछ स्थल है यहाँ पे नहीं होगा ना इसलिए पहले क्या करना है आपको ये वागो पचत फिर पहले यवागू पास करना है फिर अग्निव धो करना है तो उसमें उपयोग हो जाएगा अच्छा तो कहने का मतलब आप देखिए तो पाठ क्या है अग्निहोत्री होती बाद में जब तो तो तो आप कोई कहे आप मान लीजिए कहीं दूसरे स्थान पर भोजन मिलता है तो आप कहे भोजन करो जाओ तो पहले क्या करेगा वो तो आप जिस अपने क्षेत्र में जाके भोजन करते हैं आपको कोई कहे कि भोजन करो जाओ तो क्या कर ले तो भोजन करेंगे नहीं नहीं जब यहाँ है ही नहीं व्यवस्था पहले जाएंगे प्रसंगा तो मतलब प्रसंग को देख कर ही तो काम होगा भोजन करिए जाइए हैं। जाकर भोजन है। तो है। तो मतलब मिलता है तो वैसा कहने पर भी जब जाकर भोजन मिलेगा तो यदि कोई भोजन करिए जाइए तो पहले जाना ही पड़ेगा आपको तो पाठक क्रम से अर्थक्रम बलवान हो गया है इसीलिए जो बंगा में है तदित्व दी प्रणका तो यहाँ पर जो है ना सेवा कर ले लेंगे और प्रश्न बाद में तो कहे प्रणाम फिर सेवा फिर क्या है आपका प्रश्न या सेवा करो प्रणाम करो फिर प्रश्न करो ऐसा करोगे है ना। तो इसलिए देखेगा ना तो क्या होगा सब विधि हैं। प्रश्न सेवाया सेवा या सेवा करो प्रणाम करो फिर प्रश्न करो तो ऐसा करने फिर क्या होगा उप्रेक्ष ज्ञानम ज्ञान तत्व करते ना हुए तत्व तुमको तत्व का उपदेश करेंगे है ना जी। और वही क्या है जीवन में काम आएगा जो विधि पूर्वक लिया जाएगा ना वही जीवन में काम आएगा नहीं तो काम आना भी मुश्किल हो जाता तो है कर कि भी, है प्रणाम जो गीता के प्रणिपात परिप्रश्न कैसे हो या प्रणिपात आदि से क्या लेना है सेवा है ना कि प्रणाम आदि के द्वारा सम्यक उसको क्षमता नाम अच्छा प्रणाम आदि के द्वारा निकट पहुँचे निकट ऑप्शन दे कि उपर्ट पहुँचे समय करते समीप में पहुँचे हम लोगों को समीप में पहुँचे हम लोग हम लोगों को ऑप्शन उपसंद कर पास में पहुंचे हुए पास में प्रणाम आदि के द्वारा समीप पहुँचे हम लोगों को मोक्ष के साधन दान मोक्ष के उपाधि विवेचन करके उपदेश दिया था विवेचन करके उपाचार्यो ने प्रणाम के द्वारा सभी में पहुँचे हम लोगों को मोक्ष के साधन का उपदेश दिया था लग जाएगा अब घेरा ना तो जिन आचार्यो ने उपदेश दिया था उनके लिए शेषाम शेषाम से क्या लेना है घेरा राम कर परमात्मा ध्यान पराणाम परमात्मा का ध्यान करने, करने, करने वाले परमात्मा का ध्यान करने वाले वो भी ब्रह्मनिष्ट है ना सोची के शास्त्र की परमात्मा का ध्यान करने वाले आचार्यों के अब शुश्रु मतलब सुना था ना तो यहाँ पर वचनमार करना ऐसा परमात्मा का ध्यान करने वाले आचार्यों के वचनों को हमने सुना है हम सुना है लगा वचनम का अध्ययन कर लेना अध्यार कर लो अथवा एक रास्ता और बताते हैं अध्यय करेंगे तो ठीक है नहीं एक दूसरा पक्ष भी है जैसे देखना जिससे पढ़ते हैं ना उसमें पक्ष भी, पक्ष भी पक्ष लगती है है? क्या ठीक नहीं है कालो विस्तार में नीचे री लगाएंगे ना तो ठीक रहेगा ये ठीक नहीं है लोगों का वहाँ बनता है तो बनता है तो तो वो क्या नीचे हाँ। लगा हुआ ना सुधार ठीक इसको से से हो अब मिला वचनम का अध्ययन कर लो दूसरा कहते हैं नटस्थ श्रुणोते युवत हुआ हुआ है ना कथनचित पंचमी हुआ जिसे नटस्थ श्रुणौती है ना इसका अर्थ होता है नटस्थ श्रणोती क्या मतलब है नटात्ती क्या मतलब है नटाथी मतलब हुआ मतलब अथवा नटस्थ श्रुणो की इस प्रयोग के समान किसी प्रकार पंचमी कृष में सीम किसी प्रकार पंचमी कृष में यदि पश्चिमी कर्म में तो क्या मानना पड़ेगा ऐसा पूर्वाचारियों से हमने सुना है पूर्वाचारियों से हमने, हमने सुना तो वचन का अध्ययन नहीं करना पड़ेगा नहीं पूर्वाचारियों पूर्वाचारियों के वचनों को सुना है पूर्वाचार्यों से तो वचन का करना पड़ेगा पश्चिमी कर्त में षी मानेंगे तो अध्ययन नहीं करना पड़ेगा पूर्वाचार्यों से सुना है वैसे अध्यार वाला पक्ष अच्छा है निमानुसार ज्यादा अच्छा है इति आचार्यों के वचनों को सुना है एवं प्रकार है मतलब इस प्रकार ठीक है सुश्रुप अर्थ है अत्रोस सुना है अब ध्यान दे रहा की जो बात है नूत काल में तीन लकार आते हैं लिंग लंग और लिंग, भूत काल में।, में कितने लगा रहे है? तीन भविष्य काल में कौन कौन है लगा रहे है? लूट और है ना? लूट और लिट। लिट। तो भूत काल में। नहीं लूट। लुट लुट लकार किसने ये भविष्य में है ना? तो अंतर क्या है दोनों में कि जब अनद्यतन होगा ना तो क्या आएगा लुतन भविष्य में आएगा लुट और भविष्य में क्या आएगा लिट आएगा यही अंतर है और जब तीन प्रकार का ये ये भूत, ये लकार अर्थ में तीन लकार आते हैं अंतर बता सकते हैं है लुट. लुट. जब परोक्षा कि जो तो परोक्ष भूत होगा उसमें लिट लगा होगा परोक्ष मतलब भूत पहले हो गया जिसको हम लोगों ने देखा नहीं है यो देखा नहीं है वो क्या होगा भूत है लेकिन परोक्ष परोक्षा कुछ वर्ष पहले की घटना हम लोगों ने देखी है तो भूत तो है लेकिन है क्या हम लोगों के लिए देखा हुआ था भी हुआ था ऐसा तो परोक्ष लिट जैसे लिट करती हो तो समझ गए अब दो लगा बच्चे भूत काल में क्या हो लुंग और लंग ये होता है क्या उसको प्रकार होता है लू अन्यतन भूत में और अद्यतन पर तो तो या वो में में हाँ। है और लंग लंग लंग सुनिए अभी अभी जो है ना जो अभी कितना बजार मान दीजिए डेढ़ है आये डेढ़ बजे से ले करके बीती हुई रात्रि के बारह बजे एक पहले तक का जो समय या 12 बजे तक का समय समझ रहे हैं। 12 बजे तक का समय। अभी अभी अभी है ना, अभी से वापस पीछे। कि तो रात्रि के 12 बजे तक का जो समय हुआ है, वो कैसा भूत है आपका अध्यतन भूत है वो तो कैसा भूत है और 12 बजे से और पहले का जो भूत है वो अन्यतन भूत है एक अद्यतन एक रात्रि ऐसी पहले क्या है, वो अनेद्दन अनेद्दन भूत हो गया तो लगा होता है तो अब अद्यतन अनेतन समझे ना और अब जो है ना अनाद्यतन भी आप कब तक मान सकते हैं जब तक का आपकी कोई घटना देखी हुई है या सुनी हुई है घटी हुई अपने सब लोगों के जो घटना बहुत पहले की है वो है तो बताइए जब परोश होगा तो वहां पर हो सकता है नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। तो ये क्या है नहीं तो पर क्या कि उत्तम पुरुष गोवचन का रूप है लिटलकार का लिटलकार उत्तम पुरुष के गोवचन का रूप है तो यहाँ पर यहाँ पर ध्यान देना कि ये लिट लकार ये लिट लगा के उत्तम पुरुष का उपयोग कैसे किया गया नहीं, नहीं ना, ना, ना। भी जो लिट है ना तो उसके साथ उत्तम पुरुष का हो सकता है उत्तम पुरुष दो वचन का है तो, तो कहते हैं ध्यान देना इसका उपयोग क्यों किया क्योंकि तो ब्रह्म विद्या कैसे दुरव गाय है समझने में अत्यंत कठिन है ब्रह्म विद्या समझने में अत्यंत कठिन है तो आचार्य ने उल किया हमने उसको समझा लेकिन पूरा पूरा हर बात को हम समझ नहीं पाएंगे तो समझने में कठिन होने के कारण यहाँ पर लेट लगा के ब्रह्म विद्या का जुड़ोगाहत होने के कारण या ब्रह्म विद्या समझने में कठिन होने के कारण ब्रह्म विद्या समझने में कठिन होने के कारण ब्रह्म विद्या का ब्रम विद्या समझने में कठिन होने के कारण निशेष ग्रहण असत्य पूर्णता समझना पूर्णता समझना असंभव हो होने के अभिप्राय पूर्णता समझना निशेष ग्रहण का पूर्णता समझना पूर्णता समझना असंभव हो होने के अभिप्राय से यहाँ पर लिट लकार का उत्तम पुर है लिट लकार का ब्रह्म विद्या अत्यंत अत्यंत दुष्कर होने होने के या होने के कारण कारण या या कठिन समझना अभिप्राय अभिप्राय वाला से पर लिट का जस्ट हो जाएगा है ना टा को जस्ट हो गया टा लेकिन तो इतना हाँ इतना ये हुआ अब ए... किसी किसी प्रोजेक्ट में इतनी भी करें